सहनावत सह नौ भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीतमस्तु मेद्षा ओ हां जी पीछे का कुछ पूछना तो नहीं है हाँ जी छठे का जी। हाँ जी हम्म हम्म तो अंतिम का प्रयोग तो क्या अंतिम जो हाँ तो हाँ अंतिम में केवल विशेष रहेगा वो सामान्य और विशेष दोनों नहीं होंगे वो अंतिम जो द्रव्य होगा अंतिम द्रव्य केवल विशेष होगा उससे पहले वाले जितने भी द्रव्य होंगे उसमें सामान्य भी हो जाएगा विशेष भी हो जाएगा ये कहना चाहते हैं ठीक है थीके? हाँ जी छठे सूत्र का अर्थ आपने क्या लिखा है हाँ जी तो आपको क्या नहीं समझ में आया इस सूत्र अर्थ में अंतिम विशेष का मतलब जो बनते <laughs> क्या कहते हैं जो बनते बनते अंतिम पदार्थ बन गया अब उसके आगे और कोई नया पदार्थ नहीं बनता ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं अंतिम विशेष नहीं वो तो परमाणु नहीं ना कार्य पदार्थ जो कार्य पदार्थ बन गया मान लीजिए जैसे कपड़ा बना दिया कपड़े से कमीज बनाया कमीज में से और कोई छोटा सा बनियन बना दिया बनियन में से फिर आप और कुछ बना दिया रूमाल बनाया उससे और कुछ बनाया और फिर एक ऐसी चीज बनाई इसके बाद में और कोई कार्य नहीं बनता हुआ ऐसा मान करके चलते हैं उसको अंतिम विशेष कहते हैं ऐसा कार्यद्रव्य अंतिम कार्य द्रव्य उसके बाद में और कोई नया कार्य द्रव्य नहीं बनता उसको क्या कहा अंतिम विशेष यानी वो अंतिम पदार्थ को विशेष कहा क्योंकि उस जैसे और तो नहीं बनेंगे सामान्य तो नहीं रहेगा कारण तो सामान्य हो जाएगा कार्य सामान्य नहीं होगा वो विशेष होगा अंतिम कार्य ये कहना चाहते है है है एक एक द्रव्य द्रव्य इसका जो अंतिम विशेष सामान्य नहीं ऐसा ऐसा विवक्ष ही नहीं है ना मतलब जैसे द्रव्यो में द्रव्य सामान्य हो गए ठीक है ना अब उन द्रव्यो में जो पृथ्वी है पृथ्वी अंतिम है ऐसा ये कहना चाहते हैं जैसे यहाँ पर कहा ना पृथ्वी हाँ ठीक है हाँ ठीक है अंतिम पांचों है कैसे सामान्य उसको अंतिम सामान्य किस आधार पर कर रहे हैं मतलब पृथ्वी केवल पृथ्वी है ना और पृथ्वी तो और किसी में तो है नहीं ना पृथ्वी तो केवल पृथ्वी है सामान्य तब तो कहोगे ना उस जैसे सब जगह सामान्य मतलब जाति जातीम विशेषत्व है विशेषी तो है अंतिम विशेषत्व है जो नहीं हर चीज का विशेषत्व नहीं होता विशेष में विशेषत्व नहीं रखते ये अभी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा मतलब सामान्य में जैसे सामान्य को नहीं रखते हैं ऐसे विशेष में भी विशेष को नहीं रख सकते ठीक है तो विशेषत्व बोल करके आप क्या कहना चाह रहे हैं वो जो अंतिम विशेष है जो जो उसमें है फिर वो विशेषत्व कुछ नहीं है विशेष का विशेषत्व नहीं होता है, नहीं होता है। आप शब्दों में भले बोल दो उसमें कोई आपत्ति लेकिन विशेषत्व कोई नहीं होता विशेष ही अपने आप में विशेष है अब उसको विशेषत्व कहकर के आप क्या कहना चाहते हैं तो मनुष्य है, है है। मनुश में मनुष्यत्व है बस अब मनुष्यत्व को आप उसका पर्यायवाची मानवत्व नहीं बोल सकते मानवत्व तो अलग होता हो और मनुष्यत्व तो अलग होता हो ऐसा नहीं है। वो यही तो कहना चाह रहा हूँ विशेष में विशेषत्व नहीं होता है ये तो आपके शब्द बले वो हो जाए मेरे कोई दिक्कत नहीं है शब्द आपको बनाने में तो शब्द बना लो पर उसमें ऐसा नहीं हो जैसे मनुष्य है अब मनुष्य को मानव भी बोलते हैं तो मानवत्व अलग हो और मनुष्यत्व अलग हो ऐसा नहीं होता है वो मनुष्यत्व ही मानवत्व है एक ही बात है दोनों नहीं क्यों क्यूँ मनुष्य मनुष्यत्व का मतलब है ये भी मनुष्य है ये भी मनुष्य है दोनों में मनुष्यपना समान है तो वो वो, वो, वो कहाँ रहता है जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है तो विशेष में क्या रहता है तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं विशेष विशेषत्व रहता है ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं घटेगा मनुष्य में रह सकता है, तो क्यों नहीं रह सकता है नहीं देखिये इधर उधर मत जाइए आप ये समझ लीजिएगा जो अंतिम द्रव्य है उसी का नाम है विशेष उस अंतिम द्रव्य में विशेष नामक एक चीज है जो विशेषता को बता रहा है वो वो अलग विशेषत्व गुण है विशेषत्व गुण नहीं है विशेषता है उसको विशेष कहते हैं उसको विशेषत्व नहीं कहते वो विशेषता ही अपने आप में विशेष है फिर उस विशेषत्व को विशेष विशेश में विशेषत्व ला नहीं सकते ये कहना चाह रहा बस विशेष है यानी हर जगह विशेषत्व मतलब हर जगह आप ऐसे आ, आ, प्रत्य जोड़कर क्या विषय मतलब मनुष्यत्व है तो अः मानवत्व भी तो एक है मानवत्व मानव में मानवत्व रहता है वो अलग है पर मनुष्यों में मनुष्यत्व रहता है वो अलग है ऐसा नहीं होता है वो मनुष्यता ही मनुष्य को ही मानव कहते हैं ऐसे ही यहां पर जो विशेष है वो विशेष बस केवल वो विशेष है उस विशेष में कोई विशेषपना आप जो कहना चाह रहे हैं विशेष में कोई विशेषपना नहीं होता वो अपने आप में विशेष है ठीक है हाँ जी जैसे, जैसे अंतिम जो तो पदार्थ है तो जैसे मान लीजिए घट जिसको हम कह रहे थे वो अंतिम पदार्थ है तो वैसे चार पांच अंतिम पदार्थ हमने घट ले लिए तो अगर इनकी बातें से करूँ तो वहाँ पर आप तो सामान्य तो देख सकते हैं वहाँ पर ये इस रूप में यह सामान्य नहीं देखा जा रहा है विशेष तो है देखिए पहली इस बात को समझ लीजिएगा यहां केवल ये कहना चाहते हैं जैसे ये ये अंतिम पदार्थ इसके आगे कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो तब इसको केवल विशेष कह रहे हैं आप इस जैसे और बहुत सारे पीस हैं ठीक है ना उन सबको सामने रखेंगे तो ये तो सामान्य बन जाएगा उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जैसे ये वैसे वो है वैसे वो है वैसे वो है, तब तो सामान्य बन जाएगा प्रश्न वो नहीं कहा जा रहा यह जो विशेष जो बात कही जा रही है ये विशेष जो है इसके आगे और कोई पदार्थ नहीं बनेगा तो ये अंतिम पदार्थ है अंतिम पदार्थ होने कारण से ये विशेष है ये कहना चाह रहे हैं उसमें तो मेरे को आपत्ति नहीं है ना उसको तो मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ सामान्य तो बनता ही है बस सबको विशेष कहेंगे विशेषों हाँ। उन, उन को विशेषत्व तो नहीं कहे ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ सबके सब, सब, सब विशेष है बस क्योंकि विशेषता सब में समानता है समान है ये भी विशेष है ये भी विशेष है ये भी विशेष है तो ये पहले पहले ये इस बात को समझो दस व्यक्ति विशेष है तो वो विशेषता सब में एक जैसा है बस इतना ही है अब उस विशेषता में और क्या आप रखना चाहते हैं? नहीं सामान्य नहीं विशेषता में सामान्य नहीं रहता जैसे अभी एक एक तो लेते हैं, दर्भी गोपना, दर्भी गोपना, सब में ही है हाँ। लेकिन उस को पे भी इसलिए नहीं कहे तो उसको सामान्य जो वो विशेष सामान्य नहीं होता है विशेष विशेष ही रहता है आप एक और से उसको विशेष भी कह रहे हो और उसको सामान्य बनाना चाह रहे हो तो वही वाली बात है अनियम भी कह रहे हो उसको नियम भी कहना चाह रहे हो ऐसा नहीं होता विशेष तो विशेष ही है उसको सामान्य कैसे कहते हो कह सकते हो वो किसी औरों की दृष्टि से सामान्य हो सकता है उसी को उसी में उसी विशेष को उसी विशेष को सामान्य कहना चाह रहे हैं ये नहीं संभव है हाँ जी ये आपको पकड़ में आ रहा है वो तो, तो है वो तो मैं समझ रहा हूँ इनका जो कथन है ये सारे दस विशेष है और उन दस विशेषो में एक सामान्य रहता है यानी उसको विशेष भी मान रहे फिर एक उसमें सामान्यता भी स्थापित करना चाह रहे ये संभव नहीं है विशेष है तो सदा विशेष ही रहेगा ठीक है।, है ना हाँ अगर वो सामान्य बनना चाहता है तो फिर वो विशेष नहीं रहेगा सामान्य बन जाए क्योंकि इन सब इन सब के समान है तब वो सामान्य होगा फिर विशेष नहीं रहेगा ठीक है ना जिस समय विशेष है तो विशेष ही रहेगा और सामान्य है तो सामान्य रहेगा सामान्य भी आप उसको कहना चाह रहे हो और विशेष भी कहना चाह रहे हो एक ही समय में ये संभव नहीं पकड़ में आ रहा है मतलब दस मनुष्यों में मनुष्यत्व है सामान्य कोई बात नहीं जब ये उन मनुष्यों में जब इनको कहेंगे ये वेदनिष्ठ है तो वेदनिष्ठ विशेष है जब वेदनिष्ठ के रूप में देखेंगे तो विशेष ही रहेगा वो अब इनको और द्रव्यों के समान इनको द्रव्य मानेंगे तो सामान्य हो जाएंगे द्रव्यों में द्रव्यत्व के रूप में आप देखेंगे तो सामान्य लेकिन व्यक्ति को देखोगे तो विशेष है फिर वो विशेष उसको कहकर के उस विशेष को फिर सामान्य कैसे बनाओगे ये इसका अभिप्राय है क्या हुआ तो हाँ तो तो हाँ तो अभी ठीक कर कर दिया उन्होंने वो तो आप तो उनके साथ कोई गए ठीक है ठीक है ठीक तो तो है ठीक है हाँ जी ओके okay, गया चले हम आगे हाँ जी हाँ जी क्रिया प्रत्यक्ष तो आचार्य से पूछा था हम्म इसमें एक थोड़ा लगता है किस से प्रदीप जी प्रदीप जी से हाँ जी कि वो देर तक तो स्वीकार किए नहीं की कि क्रिया तो अनुमान कम नहीं होती है जी क्रिया तो अनुमान कम नहीं होती हाँ दर्शन के हिसाब से भी कुछ ऐसा लगता है कि प्रमाण मिल रहा है या नहीं। ऐसा माना जा सकता है कि जो न्याय दर्शन है वो स्थूल पदार्थों तो पर ही चर्चा करता है। सूक्ष्म में नहीं जाते रहते व्यावहारिक ज्ञान ही पर आता जो व्याकरण की क्रिया है वो सूक्ष्म स्तर पर है वास्तविक क्रिया वाले होती है लेकिन जो स्थूल द्रव्यों में देखते हैं जो सामान्य सो मानते थे ठीक है वहां उस रूप प्रयोग किया गया और उसको दोनों का दृष्टि मतलब स्थूल रूप में तो प्रत्यक्ष और सूक्ष्म रूप से प्रत्यक्ष नहीं है हाँ जी हाँ जी ठीक है चलिए इतना तो स्वीकार किया ना स्थूल रूप से मान लिया तो कल को आगे भी देखेंगे सूक्ष्म रूप से क्या मानेंगे ठीक है ठीक है कोई बात नहीं सूक्ष्म हा जी जी अगर हम के में जी तो हमें के में में भी पड़ेगा क्यों ये दोनों में विरोध नहीं विरोध आएगा वहां केवल ये कहना चाह रहे हैं कि कर्म जो है संयोग को उत्पन्न करता है विभाग को उत्पन्न करता है और वेग को उत्पन्न करता है कर्म एक कर्म एक वेग को उत्पन्न करता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है वो तो उत्पन्न करता है ना प्रत्यक्ष है। कर्म वेग को उत्पन्न करता है इसको यहां क्यों काटना चाहते हैं वहां काटने से वहां काटने के कारण यहां क्यों काटना चाहते हैं वहां तो अनेक कर्म मिलकर के एक वेग को उत्पन्न करते हैं उसको हमने काटा है वहां पर और कैसे होता है? होता है संयोग होता है उससे आगे कर्म होता है उससे आगे वेग होता है। तो कर, तो फिर वेग से तो कर्म उत्पन्न है, लेकिन कर्म से वेग डायरेक्ट उत्पन्न तो नहीं, उत्पन नहीं होता तो आपका कथन है कि कर्म से वेग डायरेक्ट उत्पन्न नहीं होता कर्म ऐसी संयोग विभाग है फिर दोनों तरफ शक्ति लग जाती है अगर इधर आप वेगस्ट कटवा रहे हो तो इधर सूत्र में भी कटवा देती क्षमता हो जाएगी तो यहाँ पर जो कर्म से वेग उत्पन्न होता है जो कहा है आ, कर्म संयोग को उत्पन्न करता है और कर्म जो है वेग अपने विवाह को उत्पन्न करता है ऐसे ही कर्म संयोग को भी अपने वेग को भी उत्पन्न करता है वहां बोला है ना कर्म वेग को उत्पन्न करता है तो वहां कर्म वेग को उत्पन्न करने में आपको आपत्ति क्या दिख रहा है यानी पहले डायरेक्ट कर्म वेग उत्पन्न नहीं करता कैसे जैसे से वेग होने से नहीं आपत्ति इससे नहीं हो रहा है आपत्ति ये उठाई उन्होंने कि कहा कि अनेक कर्म मिलकर के एक वेग को उत्पन्न करते हैं इनका ये पक्ष था मैंने कहा नहीं अनेक कर्म मिलकर के एक वेग उत्पन्न नहीं का प्रत्येक कर्म प्रत्येक वेग उत्पन्न करता है एक कर्म से वेग उत्पन्न होता है दूसरे कर्म से दूसरा वेग उत्पन्न होता है तीसरे कर्म से तीसरा वेग उत्पन्न मान ली दस कर्म हो रहे हैं तो दस वेग उत्पन्न होंगे और वो सारे दस वेग जो है एक पदार्थ में वो स्थापित कर रहे तो वह एक हो गया वो वेग दस वेग अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं तो एक व्यक्ति में जा करके एक पदार्थ में जा करके वो दस वेग इकट्ठे हो गए अब वह एक बन गया ठीक है ना उस जो एक बन गए ना वेग उस एक बने हुए वेग को वो ये कहना चाहते है कि ये दस कर्म मिलकर के एक को उत्पन्न किया ऐसा वो कहना चाह रहे थे इस पर विवाद चला विवाद का मतलब बातचीत वही, वो, वो एक ही बात है तो मेरा अभिप्राय ये ये नहीं था कि विवाद का मतलब हम लोगों ने झगड़ा किया मेरा अभिप्राय नहीं था ठीक है उसमें था पर मेरा अभिप्राय नहीं है ना जब मैंने जिसके लिए मना किया तो उसमें आग्रह क्यों कर रहे हैं अब शब्द को पकड़ करके क्यों चल रहे है? जब मैं खुद कह रहा हूं विवाद का मतलब मेरा ये था कि हमने बातचीत की इस बातचीत को मैं विवाद शब्द से कहा और आप कहने विवाद शब्द तो रूढ़ में ही चलता है चलता होगा वहां पर मेरा अभिप्राय नहीं है था। आप मेरे शब्द का मेरे अभिप्राय के अनुसार लेंगे आप अपने अनुसार नहीं लेंगे हाँ जी एक मिनट इनका पूरा हो जाए तीसवे तीसवें में ये बात कही गई है कि आ, अनेक कर्म मिलकर के आ, वहां पर संयोग संयोग उत्पन्न करते हैं और विभाग उत्पन्न करते हैं ये बात कहिए वहां सूत्रकार ने वेग शब्द का प्रयोग नहीं किया तो चकार से वेग ग्रहण कर रहे थे उसका मैंने निषेध किया ये बात है जब एक कर्म से एक वेग उत्पन्न हो रहा हो तो अनेक कर्मों से एक वेग को क्यों उत्पन्न करवाना चाह रहे हैं आप क्या अनेक संयोगों से आ, एक संयोग की उत्पत्ति तो मान हा ठीक है हो सकता है अनेक वेगों से एक क्यों नहीं मानते दोनों ही गुण नहीं गुण तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि एक गुण एक गुण में माने तो दूसरे तो तो गुण में भी माने ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि जब आ, एक कर्म आ, एक वेग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है तब ये आप कह सकते कि अनेक कर्म मिलकर के एक वेग को उत्पन्न कर रहे जब एक कर्म एक वेग को उत्पन्न करने में सक्षम है ये तो फिर अनेकों को मिलाकर के एक उत्पन्न करना करवाना क्यों चाह रहे हैं आप नहीं अनेक संयोग का मतलब ये है कि आप इनसे जुड़े हैं संयोग हो गया और ये उनसे जुड़े हैं संयोग हो गया और ये उनसे जुड़े हैं संयोग हो गया अब इन इन दो दो जोड़ों को हमने इकट्ठा कर दिया तो बड़ा जोड़ा बना दिया बड़ा संयोग बना दिया उसमें कोई आपत्ति नहीं है एक एक वेग को मिलाकर के एक वेग बना सकते हैं तो ऐसे ही अलग अलग जोड़ों को मिलाकर के एक बहुत बड़ा वेग बना सकते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है और मैं उसको भी स्वीकार कर रहा हूं दोनों को स्वीकार कर रहा हूं पर उन लोगों का कथन ये था कि ये जो ए, अनेक वेग मिलके एक वेग बन गए ना ये एक वेग दस कर्मों से उत्पन्न हुआ है परंपरा से तो मान लो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सीधा दस कर्म मिलके एक वेग उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं ठीक है ये तो मानते हैं कि जो वेग वेग कर्म से उत्पन्न हो हो हो रहा रहा रहा है है है या डायरेक्ट नहीं यहाँ पर जहां पर भी कर्म करने पर जो वेग उत्पन्न हो रहा है वो डायरेक्ट ही हो रहा है कर्म वेग उत्पन्न करता है तो है ही इसमें कोई आपत्ति नहीं तो हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं यानी वेग से भी डायरेक्ट कर्म उत्पन्न होता है और कर्म से डायरेक्ट वेग उत्पन्न होता है इसमें कोई आपत्ति नहीं जी, मैं मैं हाँ जी बोलिए जी तुदे भी पर कहते हैं कि संयोग से उत्पत्ति हुई, वही चीज़ उन्होंने भी नहीं था तो नहीं कह रहे। तो तो उसमें तो वेगों को नहीं था। कहा किस चीज को वेग को है जब एक की बात कर लेते हैं तो अनेक वेगों से एक प्रश्न इसको ये समझ लीजिएगा वहाँ अनेक संयोग मिलकर के एक बड़ा संयोग बना दिया है ना बड़ा सुनिए पहले बात को समझ लीजिएगा जब वो दो दो संयोगों को आप मिला करके दो दो धागों को मिला करके कपड़ा बना दिया तो बड़ा संयोग बन गया उस बड़े संयोग से द्रव्य की उत्पत्ति हो गई ठीक है अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं हम में लगाना क्या लगाना चाहते हैं हाँ तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है तो मैं उसको लेने में मेरे को आपत्ति क्या हुआ देखिए प्रश्न ये नहीं था कि आ, अनेक वेग मिलकर के नहीं नहीं पहले इस बात को समझो देखिए एक एक कर्म से एक एक वेग उत्पन्न हुआ है ना ये एक एक कर्म से वेग उत्पन्न हो गया अब इस इन सब वेगों से अलग वेग उत्पन्न हुआ वह कर्म से नहीं उत्पन्न हुआ इस बात को समझ लो आप जो दस पहले समझ लीजिएगा दस वेग उत्पन्न हुए ना उन दस वेगों को फिर एक वेग बनाया म, वेग से वेग बन गया कर्म से नहीं बना है इस बात को समझ लो ये वही बात आगे वेग से वेग नहीं बनता वेग से वेग बनने का मतलब है दस वेगों को मिला करके एक कार्य रूप में वेग बना दिया ना इनके कथन के अनुसार मतलब मैंने इसमें वेग दिया आपने भी वेग दिया आपने भी वेग दिया तो इनके पास बहुत बड़ा वेग हो गया दस वेग मिलकर के बड़ा वेग हो गया इनका तो वहां वेग दस वेगो ने मिलकर के एक बड़े वेग उत्पन्न किया वहां पर ठीक है ना ना तो कर्म दस कर्म मिलकर के एक वेक को उत्पन्न किए इस बात को समझ लेना तो आपके पक्ष में भी तो बहुत मतलब दस संयोगों ने मिलकर के एक बड़े संयोग को उत्पन्न किया ना कि कर्म ने मिलकर के एक संयोग को उत्पन्न किया यही प्रश्न आपके फिर उसका क्या उत्तर होगा कौन सवाल है ठीक है जो प्रश्न उठा हाँ जी तो प्रश्न आपके पक्ष में जाएगा ठीक है क्या उत्तर देना है <laughs> नहीं उत्तर कैसे दूंगा मैं मैं उत्तर तब दूंगा ना जब कर्म कर्म संयोग मैं को उत्पन्न करता हमें कोई आपत्ति नहीं है कर्म ने, दस कर्मों ने दस सहयोग तो ठीक है दस सहयोग ऐसी तो तो तो तो बनेगा जैसे कि आपने मेरे ठीक है वो संयोग ऐसी क्या बना सहयोग बड़ा सहयोग हाँ तो ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं उससे कर्मो ऐसी पहले सुनिएगा ना दस संयोगों ने मिलकर के एक बड़े संयोग को उत्पन्न किया है तो मेरे को क्या आपत्ति है इसमें तो तो देना पड़ेगा तो फिर वो जो एक संयोग है जैसे आपने मेरे पक्ष में उठाया था कि तो चार वेगों से एक वेग बना वेग से बना फिर तो कर्मो की थोड़ी ना होना तो वो आपके पक्ष में तो उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है सहयोग को काटूंगा कहाँ संयोग को काटना है मेरे को यहाँ पर क्यों काटेंगे यहाँ देखिए यहाँ जो कहना चाह रहे हैं आ, अनेक कर मिलकर के एक संयोग जो उत्पन्न कर रहे हैं ना अनेक कर मिलकर के मान लीजिए इधर से एक आया इधर से आके आया इधर से आकर आया तो आकर के मिल गए वहां पर ऐसा हो सकता नहीं हो सकता ये बताइए वो वाला भी देखिये संयोग एक ही प्रकार का नहीं होता है आप एक ही प्रकार का मान करके चल रहे हैं पहले मेरी बात को समझने का संयोग अनेक प्रकार से होते हैं यानी इधर देखिए मेरी ओर से इधर से ये आकर के इसके साथ टकराया मतलब जुड़ा तो एक ओर से कर्म हुआ है दोनों ओर से नहीं हुआ है तो संयोग हो गया ठीक है ना तो ये, ये एक प्रकार का संयोग है अब एक यहाँ पर है दो आकर के इसके साथ मिल रहे हैं वो दूसरे प्रकार का संयोग है और तीनों आकर के एक साथ मिल रहे हैं वो एक अलग प्रकार का संयोग है ठीक है ना तो ऐसे में ये कहना चाह रहा हूँ अनेक कर्म करके एक संयोग उत्पन्न कर रहे हैं पर मान लीजिए आदमी एक जगह आकर के मिल गए तो यहाँ अनेक कर्म करके एक, तो कर एक संयोग हो गया इस संयोग को आप मानते नहीं मानते इधर इधर मत चली गए हाँ जी।, जी दस लोग देखिए दस व्यक्ति देखिए दस व्यक्ति आकर के एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। व्यक्ति का मतलब पदार्थ हाँ हाँ ठीक है।, है क्यों नहीं करेंगे दसों ने कर्म करके आके इसके साथ जुड़ रहे हैं जुड़ना है नहीं एक के पीछे एक क्यों जुड़ना पड़ेगा गेंद तो तो एक ही गेंद ऐसी पचास गेंद स्थूल में एक अलग बात होती है सूक्ष्मता में एक अलग बात होती है सूक्ष्मता में चार ओर से जुड़ेंगे ना उसमें अनेकों ऐसी कैसे अनेकों से अनेक मतलब एक पहले नंबर वाली गेंद है पचास नंबर वाली गेंद नंबर वाली इधर रहेगी सोने में तो पचास नंबर वाली पीछे नहीं वो उतने बड़े आप मत लीजिएगा ना नहीं वो वो जब बहुत बड़े लेंगे तो मैं उसकी बाद में चर्चा करूंगा हाँ राय ले, ले, ले, ले, ले लीजिएगा राल ले ले वाली जो राई है और और वाली राई है। मैं सौ नंबर की नहीं कहता हूँ आप चार रायों को मिलाइएगा मिल सकते नहीं मिल सकते मतलब चार ओर से मिलेंगे इधर से एक इधर आप ये कहना चाहते हैं राय पूरा के पूरा इसके साथ संयुक्त होता है चार ओवर से संयुक्त होगा क्या नहीं हो सकेगा ना तो एक कोने से तो संयोग होगा तो दूसरे कोने से दूसरे राय संयोग होगा तीसरे कोने से तीसरे राय संयोग कम से कम तीन तो कम से कम आप जोड़ सकते हैं तीन तो तीन कर्म मिलकर के एक संयोग किया नहीं किया तीन संयोग क्यों नहीं तीन संयोग इसलिए नहीं मान सकते संयोग तो एक हो रहा है तो तीन कैसे मानेंगे तीन संयोग ना बिल्कुल नहीं तो पहले मेरी बात समझ लो तीन कर्म एक साथ हुए हैं तीन कर्म एक साथ हुए तीनों अलग अलग कर्म हैं उन तीनों कर्मों से एक ही संयोग हुआ उसको एक ही संयोग कहते हैं अलग अलग संयोग प्रतिपादन नहीं है प्रतिपादन नहीं है सूत्र स्वयं कहता है सूत्र स्वयं कहता है क्योंकि संयोग अनेकों प्रकार के होते हैं अनेकों प्रकार के संयोग होते हैं तो आप एक वस्तु के साथ तीन एक साथ कर्म करके तीनों कर्मों से संयोग एक ही उत्पन्न हुआ वहां अनेक संयोग उत्पन्न नहीं हुआ एक ही संयोग उत्पन्न हुआ आप कहना चाहते हैं तीन संयोग उत्पन्न हुआ तीन संयोग का मतलब है तीन अलग है। मतलब है? आ, तीन अलग पदार्थों में संयोग है वह तो संयोग एक ही है नहीं आप तीन संयोग का मतलब है जैसे यहाँ एक संयोग है यहाँ एक संयोग है ये एक संयोग ऐसे तीन संयोग है क्या यहाँ पर मतलब अगर नहीं नहीं है, लेकिन है तो तीन संयोग एक संयोग है, तीन संयोग सिद्ध होते ही नहीं यहाँ पर क्योंकि जब एक व्यक्ति विक्त, एक के साथ तीनों ओर से एक साथ एक ही समय में तीन कर्म आकर के संयुक्त हुए तीन कर्मों से संयोग हुआ तो वो जो संयोग उत्पन्न हुआ वो एक ही संयोग कहलाता है तीन संयोग नहीं कहलाता है इसलिए सूत्रकार कहते हैं अनेक कर्मों से एक संयोग उत्पन्न होता है और वो एक संयोग जो है तीन द्रव्यो में रह रहा है एक संयोग अब तीन संयोग मानेंगे तो तीन अलग अलग द्रव्यों में रहना पड़ेगा ये एक तीनों द्रव्यों में एक ही संयोग है वो संयोग जो गुण उत्पन्न हुआ वो एक ही उत्पन्न हुआ अलग अलग नहीं उत्पन्न हुआ व्यापक घटाएंगे ऐसा थोड़ी ना कहेंगे भाई मैं संयोग मतलब देखिये संयोग तो बतेंगे एक ठीक है मतलब संयोग के तो कई सारे प्रकार होते हैं तो मैं संयोग को तो इस प्रकार मैं तो बताऊंगा और ये जो तो अन्य प्रकार है उसमें नहीं बताऊंगा तो ऐसी व्याख्या तो हम नहीं करेंगे तो मतलब इस सूत्र को अगर हम देखेंगे तो आपके भी हिसाब से जिस पक्ष में आप बहुत वो मानते हैं कई सारे प्रकार मानते हैं संयोगों को तो उन सारे संयोगों में ये सूत्र घटना चाहिए नहीं जहाँ अनेक द्रव्य अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग को उत्पन्न करते हो वहीं पर लागू करोगे ना क्योंकि पहले सब समझे एक कर्म भी एक संयोग को उत्पन्न करता है यानी एक द्रव्य में कर्म हुआ है दूसरा द्रव्य स्थिर है ठीक है ना तो वो एक एक द्रव्य के कर्म से संयोग हो गया तो वहां अनेक कर्मों का संयोग कैसे मानेंगे हमें नहीं, नहीं मानेंगे ना तो ये सूत्र वहाँ लागू नहीं होता है तो, भाले भाले तो नहीं होगा ना नहीं चर्चा ही नहीं है। तो चर्चा नहीं है ना तो ऐसे कम से कम दो कर्मों से संयोग जो हो रहा है वो तो एक ही संयोग होता है वहाँ दो संयोग नहीं होते तो तो दो से तो एक की मुझे समस्या नहीं है ना? तो फिर ठीक है ना, अनेक ना? तो अनेक का मतलब एक से अधिक होना चाहिए दो हाँ हम पांच को भी कर सकते मेरा कोई आपत्ति नहीं है मैं एक बात कह रहा हूँ पाँच के भी कह सकते हो दस के भी कह सकते हो मेरा कोई आपत्ति नहीं है कुछ तो तो देर पहले जब हाँ। आपने को घुमा दिया था के ठीक है तो पहले तो आप मान कि नहीं तो तो अनेक संयोग मैं अभी भी मानता हूँ मतलब एक एक द्रव्य के द्वारा संयोग ठीक है ना और दो द्रव्यो के द्वारा संयोग तीन द्रव्यों के द्वारा संयोग चार द्रव्यो के द्वारा संयोग ठीक है ना कैसे क्या संयोगों से एक संयोग हाँ पहली बात तो संयोग एक ही होता है वहां पर अनेक संयोग नहीं होते हैं आपके कथन के अनुसार आपके कथनों के अनुसार मैंने माना है आपने उदयवीर जी की बात कही है। अनेक संयोग होते हैं ठीक है ना मैं नहीं मानता अनेक संयोग होते हैं एक ही संयोग होता है तो मतलब वो अव्यंग और तो क्या अरे ऐसे क्यों नहीं है मैं आपके कथन उदयवीर जी के कथन के अनुसार मैंने स्वीकार किया है इस कपड़े में संयोग एक ही होता है ठीक है आपने जोड़ते हुए बात हाँ तो बिल्कुल अभी भी मैं उसी प्रकार को लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो प्रकार है एक द्रव्य के द्वारा जब एक द्रव्य के साथ संयोग होता है एक अलग प्रकार का संयोग है ठीक है ना पर यहाँ दो द्रव्य में जो संयोग है वो एक ही माना जाता है ठीक इसी प्रकार से दो द्रव्यों में कर्म हुआ है और स्थिर एक द्रव्य के साथ जुड़े हुए हैं दो कर्मों के द्वारा वहां भी एक ही संयोग है ऐसे पांच द्रव्यों के द्वारा कर्म हो गया और एक द्रव्य के साथ जुड़े हैं वो भी अलग प्रकार का संयोग है ये संयोग संयोग अलग प्रकार के एक द्रव्य का संयोग दो द्रव्यों का ऐसे चार द्रव्यों का ऐसे कितने सौ द्रव्यों का मान लीजिएगा वो उसको एक ही संयोग माना जाता है संयोगों में आ, तो सौ कर्मों से एक संयोग उत्पन्न हुआ है किसी में पचास कर्मों से एक संयोग उत्पन्न हुआ है कहीं एक कर्म से एक कर्म से संयोग उत्पन्न हुआ है तो संयोगों में अंतर नहीं है क्या ये आप हंस क्यों रहे हैं ये बात बताइए जब जब एक कर्म के द्वारा संयोग हो रहा है एक द्रव्य में तो वो अलग प्रकार का संयोग है सभी संयोगों को एक संयोग के रूप में कैसे आप करेंगे क्या आप मेरे मत मतलब तो में संयोग एक क्या है पचास मिनट दस मिल के बने आप एक रहे हैं। भाई संयोग एक का मतलब है पचास द्रव्यों के कर्मों के द्वारा वह एक संयोग उत्पन्न होगा है उस एक संयोग को इस संयोग में संयोग संयोग के रूप में जाति के रूप में एक जैसा है उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है मैं ये कहना चाह रहा हूँ वहाँ ये जो संयोग हुआ है वहाँ सौ कर्मों के द्वारा हुआ है ठीक है ना यहां संयोग हुआ पचास कर्मों के द्वारा हुआ है और यहां संयोग हुआ एक कर्म के द्वारा संयोग हुआ है ये मेरा कथन है mm तो जहां अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग उत्पन्न करते है हैं ना उस बात की बात हो रही है यहां पर वहां अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग उत्पन्न कर रहे हैं कर्म अनेक हो रहे हैं लेकिन संयोग एक उत्पन्न हो रहा है ऐसे ही अनेक वेगों से अनेक कर्मों से अनेक वेग उत्पन्न होते हैं अनेक कर्मों से एक वेग उत्पन्न नहीं होता है ये मेरा कथन है वो नहीं हो सकता ना कैसे सिद्ध करेंगे ठीक है कोई बात नहीं आ, और विचार कर लीजिएगा क्योंकि जो कर्म हुआ तो उसमें वेग उत्पन्न हुआ वो एक अलग वेग है और दूसरे कर्म से अलग वेग उत्पन्न हुआ है तीसरे कर्म से अलग वेग उत्पन्न हुआ है पर यहां कर्मों से संयोग जो उत्पन्न हुआ वो एक ही संयोग उत्पन्न हो रहा है अलग अलग संयोग उत्पन्न नहीं हो रहे हैं आप इतना तो मान रहे हैं ना एक कर्म से एक संयोग उत्पन्न हो रहा है ये मान रहे नहीं मान रहे दूसरे कर्म से दूसरा संयोग मान रहे नहीं मान रहे इस तरह का जो सही आ, अलग अलग वेग उत्पन्न हो रहे हैं क्या ऐसे ही यहां पर अलग अलग कर्मों से अलग अलग संयोग उत्पन्न हो रहे हैं क्या इन सारे कर्मों के कारण से एक ही तो संयोग है पर जो उत्पन्न हुआ है तो तो तो तो तो नहीं वो आप तो नहीं मानते तो नहीं मानिएगा क्योंकि मेरे पास तो सूत्र आधार है आपके पास तो सूत्र आधार है ही नहीं है ब्रह्म मुनि जी कह नहीं नहीं देखिए, देखिए तो अगर अगर हमारे दोनों में अगर विवाद हो रहा है तो आपको प्रमाण देना होगा ठीक है ना तो बता रही हूँ नहीं आप, आप तो आप केवल आप केवल आप तो, आप, तो बाशी आप, से आप लिया स्वयं स्वीकार किया था चलो छोड़ दे जी बात कह रहे थे की संयोग हुए तो उस संयोग महासंयोग हुआ ठीक है तो वो महासंयोग पहले वाले संयोग उन दोनों में क्या अंतर है महा जब दो दो द, दो धागों में संयोग होता है उतना देखेंगे तो सामान्य संयोग है ही उसको मित्र कोई अस्वीकार नहीं है, तो है। सामान्य का मतलब है जब दो धागों के बीच में संयोग केवल को लक्ष्य करके विवक्ष दो धागों का है तो वो एक अलग संयोग है उसमें कोई आपत्ति नहीं है नहीं संयोग है उसमें क्या संस्कार करना है मतलब केवल आप, आपकी विवक्षा दो धागों के बीच में है तो मेरे क्या आपत्ति है वो भी एक संयोग है फिर तीसरा धागा आएगा तो फिर तो वो अलग अलग थोड़ा आ रहा है हाँ तो चल रहा उसमें, है उसमें ठीक है हाँ आने दो कोई बात नहीं उसमें ठीक है तो उसी के साथ जुड़ता जाएगा ना अलग अलग कर्मों से संयोग होता जा रहा है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है तो फिर अंत तो संयोग एक माना जाता है ना कि अनेक संयोग माने जाते हैं अनेक संयोग माना जाता हो कहीं कहीं पर भी उदाहरण आपको दिखा तो जाता है इसको तो हाँ तो ठीक है फिर उसी को तो, तो आपको मानना है यां एक संयोग अलग उत्पन्न हो रहा है संयोग अलग उत्पन्न हो रहा है वेग अलग उत्पन्न हो रहा है एक कर्म से एक वेग उत्पन्न हो ही रहा है ना हाँ तो फिर इतना ही समझ लो और क्या है हाँ जी एक कर्म से एक संयोग उत्पन्न होता है और ऐसा भी है कि अनेक कर्मों से एक संयोग उत्पन्न होता है जब एक कर्म से एक संयोग उत्पन्न होता है और जो अनेक कर्मों से एक संयोग उत्पन्न होता है तो जो अनेक कर्म हैं, वो जो उनमें जो एक कर्म होगा वो एक संयोग को उत्पन्न करने में समर्थन इसलिए अनेक कर्म एक संयोग उत्पन्न होता है क्या कहना चाह रहे हैं आप नया सिद्धांत लिया है यहाँ कर सिद्धांत समाज के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ जो एक कर्म से एक संयोग उत्पन्न होता है और अनेक कर्मों से भी एक संयोग उत्पन्न होता है मैं तो मान ही नहीं रहा हूँ ना अनेक कर्मों से एक संयोग उत्पन्न होता है मैं क्या मान रहा हूँ सिद्धांत ने अभी पढ़ा है। क्या? कर्मों से एक होता है अच्छा ठीक है मैं वे समझ रहा था ठीक है वो तो सुनने में गलती है एक, है, आ, एक कर्म से एक संयोग उत्पन्न होता है अनेक कर्मो ऐसी जब एक संयोग उत्पन्न होता ही है जो अनेक कर्म मिलकर तो एक कर्म करने में एक कर के ही संयोग है। है। नहीं, नहीं। फिर जब एक, एक कर्म से ही एक संयोग उत्पन्न हो रहा है तो फिर अनेक कर्मो से एक ही संयोग उत्पन्न कैसे होगा जब एक कर्म से एक संयोग उत्पन्न होता ही ये सिद्धांत है तो फिर अनेक से एक संयोग उत्पन्न कैसे होगा ऐसा है संयोग और वेग में अंतर है संयोग देखिए ठीक है मैं आप तो इसी की तो तुलना करके वो सिद्ध करवाना चाह रहे हो ना तो मतलब आप ये कहना चाहे एक कर्म से एक संयोग उत्पन्न हो सकता है तो अनेक कर्म से अनेक संयोग अनेक कर्मों से एक संयोग क्यों उत्पन्न हो? होने तो। ऐसा नियम नहीं है ना, वो तो प्रत्यक्ष है ना कि एक कर्म से एक संयोग उत्पन्न हो रहा है ऐसे अनेक कर्म मिलकर के भी एक संयोग उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि गुण अलग है संयोग गुण लगे है वहाँ वेग गुण अलग है ये ये नियम लागू नहीं कर सकते कि संयोग अनेक कर्म मिलकर के संयोग को जैसे उत्पन्न करते अनेक कर्म मिलकर के एक वेग उत्पन्न करते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है प्रत्येक कर्म एक संयोग उत्पन्न करता है जितने भी कर्म हैं हाँ संयोग को उत्पन्न कर अनेक कर्म मिलकर के एक ही संयोग को कैसे उत्पन्न करेंगे उत्पन्न करते हैं ना क्यों नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि कर्म है एक संयोग कर रहा है। अने कर्म, अनेक लेकिन और क्या हो है? नहीं अनेक कर्म अनेक संयोग तो अलग अलग द्रव्यों में उत्पन्न करें हमें क्यों आपत्ति नहीं है जहाँ अनेक कर्म मिलकर के एक जगह जब एक संयोग को उत्पन्न कर रहे हैं तो अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग को उत्पन्न करेंगे और अनेक कर्म मिलकर अलग अलग संयोग भी उत्पन्न करेंगे विवक्षा है बिल्कुल यही बात वेग में लग जाएगी विवक्षा है वहाँ वेग में नहीं लग सकता है बिल्कुल जो आप जी, बिल्कुल ये वेग में कैसे अनेक कर्म मिलकर के अलग अलग द्रव्यों में वेग उत्पन्न करते है अब वो जो वेग था वो इकट्ठा हो गया जैसे वहाँ संयोग इकट्ठा होकर एक बन गया ठीक है जैसे वहाँ वेग इकट्ठा होकर एक बना यहाँ संयोग इकट्ठा होकर एक बना समान स्थिति है वहाँ कर्म से बोल रहे हैं उसको वेद को संयोग को और यहाँ मान नहीं रहे कैसे अनेक कर्म हो उससे अनेक संयोग उत्पन्न हो अनेक द्रव्यो में यहाँ पे भी यही स्थिति है अनेक कर्म हो अनेक द्रव्यों में अनेक वेग उत्पन्न हो अब वो सारे जितने भी संयोग थे वो मिलकर के एक संयोग बन गया वहां आपने उसको कहा कि अनेक कर्मों से एक संयोग बना अब यहाँ पे भी वो आया थे की अनेक वेद थे मिलकर के एक वेग बन गया अनेक कर्मों से एक वेग बना आ, तो परंपरा से आप कहना चाहते हैं ना डायरेक्ट तो नहीं बन रहे से ये। ये तो तो, आप जो नहीं देखिए परंपरा से मेरे कोई आपत्ति नहीं आप से है संयोग ये यहाँ जो संयोग वो तो, तो परंपरा का नहीं है तो मैंने आपको उदाहरण देकर बताया है ना जहा परंपरा से हो सकता मैं मान लूंगा वहाँ परंपरा लेकिन यहाँ हर जगह परंपरा से नहीं होगा यहां जो बात कह रहे हैं सूत्रकार अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग उत्पन्न करते हैं वो परंपरा से नहीं कह रहे हैं वो सीधा उत्पन्न करते हैं ये बात कह रहे हैं तो जहां सीधा उत्पन्न करते हैं उसमें अर्थ ले लो परंपरा में अर्थ यहां नहीं लेना है परंपरा से उत्पन्न हो सकते उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं सीधा उत्पन्न सीधा एक संयोग हाँ जी ये तो मैंने अभी उदाहरण दिए ना एक व्यक्ति के साथ में तीन व्यक्ति एक साथ मिल गए आकर के वहां एक ही संयोग तो उत्पन्न हुआ ये तो प्रत्यक्ष है मतलब ये आकर के इसके साथ जोड़ा वो आकर के इसके साथ जोड़ा ये आकर के इसके साथ जोड़ा कितने हैं पर तीन एक है संयोग तीन है एक संयोग तीन संयोग कोई नहीं, को नहीं कहता जी तो अभी मैं आपसे बोलूंगा कि जब तीन व्यक्ति आकर के एक व्यक्ति से जुड़े एक का सहयोग जब विभाग बना दिया हाँ ये दो व्यक्ति का संयोग है नहीं कुल तो तीन ही व्यक्ति है अच्छा चार, चार व्यक्तिया का हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एक संयोग और है। एक एक का संयोग हमने हटा दिया अब वो फिर एक और संयोग, संयोग को अपने नहीं हटाया अवयव को हटाया है जब एक अवयव हट गया तो फिर वह तीन व्यक्तियों का एक संयोग माना जा रहा है और फिर दूसरे को भी हटाया तो दो व्यक्तियों का एक संयोग माना जा रहा है अब वहां पर जो संयोग है वो दो व्यक्तियों में संयोग है तीन को जोड़े तो तीन व्यक्तियों में संयोग है तो संयोग एक है एक एक एक एक व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति था, उसे आकर के जुड़ा, इसने कर्म कर्म करके संयोग संयोग उत्पन्न उत्पन्न किया, जी। अब दूसरा वो भी भी कर कर रहा, वो भी एक कर रहा, नया नहीं मतलब आप ये कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति आकर के संयोग उत्पन्न किया है ठीक है ना तो ये एक संयोग हो गया अब आप ये कहना चाहते है अब उसके बाद में दूसरा आ गया, दूसरा आ गया। जैसे उसने संयोग उत्पन्न किया था ऐसे ये सं... संयोग उत्पन्न ठीक है वो दूसरा संयोग है मेरे कोई आपत्ति नहीं हाँ तीसरा संयोग है हाँ चार संयोग भी हो सकते हैं पचास भी हो सकते हैं ठीक है ना हाँ हो सकते हैं उसमें कोई वो विवक्ष आपका वो अलग हो गए ना विवक्षा नहीं विवक्शा विवक्षा क्या है वहाँ पर दो व्यक्ति मिल गए तो वो एक संयोग हो गया ठीक है ना अब एक संयोग है दो व्यक्ति का संयोग अब तीसरा आकर के मिल गया तो फिर उसके कारण से संयोग उत्पन्न हुआ ठीक है ना अब जब उसके कारण से संयोग उत्पन्न हुआ ये बोला जा रहा है पर वहाँ संयोग है तो एक ही वहाँ पर संयोग बात क्यों है देखिए पहले से संयोग है जो आप कहना चाह रहे हैं अब जो संयोग वहां पर उसका आ, उसका आकर किसके साथ जुड़ गया तो ये जो दो व्यक्ति हैं इन दो व्यक्तियों के साथ एक व्यक्ति का संयोग है ठीक है ना इस रूप में इसको संयोग कह सकते हैं पर ये जब वो उसके साथ जुड़ने के बाद में वह दो संयोग नहीं कहेंगे वहां पर वहां संयोग एक ही है तीनों का एक संयोग क्योंकि वो, वो एक संयोग तीनों में है इसलिए एक ही संयोग कहेंगे क्या अब तो जी तर्क तो जी काम चल शब्द प्रमाण ही लेना पड़ेगा शब्द प्रमाण तो ये अनेक संयोग और और, और तो मेरे पास तो कहाँ तो से तो तो नहीं तो अपने, अपने में कर रहे है तो वो ठीक है वो तर्क नहीं वो तो प्रत्यक्ष है ना आप करके देखो ना संयोग उसमें तो प्रत्यक्ष है तो और और शब्द प्रमाण नहीं ला सकते मतलब यहाँ सीधा सीधा तो अनेक द्रव्य अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग को उत्पन्न करते हैं तो है ये प्रमाण अब उसका अर्थ आप दूसरे ढंग से लेना चाहते हैं अनेक संयोग ये कहना चाहते हैं तो आपका ये कथन हो गया अब वो जो प्रत्यक्ष आप देखेंगे वहाँ एक ही संयोग माना जाए किसी से भी पूछो वहाँ अनेक संयोग कोई नहीं कहेगा एक ही संयोग कहेंगे एक संयोग तीन द्रव्यो में ये माना जाता है नहीं आप आप पूछ करके कर देखिए ना दूसरों से पूछ के इमे द्रव्य संयुक्ते हाँ ये दो द्रव्य संयुक्त हुए हैं वहाँ एक संयोग माना जा रहा है ठीक है ना अब तीन द्रव्य संयुक्त तो होंगे तो एक ही संयोग माना जाएगा वो दो संयोग थोड़ा माना जाएगा हाँ जी तीन कर्म हाँ जी हो जाएगा ना बाद में वो हो जाएगा आप मान ली दो को जोड़ने के बाद तीसरे को ला करके जोड़ेंगे चौथे को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाओ ना संयोग तो वही ही रहा है वहां पर उनका पर वहां पर संयोग एक ही माना जाएगा अनेक संयोग नहीं मानते वहां पर क्योंकि वो वो वो संयोग हो, वो संयोग तीनों में रह रहा है इसलिए वो एक संयोग है अलग अलग संयोग नहीं कहते उसको जितने द्रव्य मांगे वो, वहां वो एक ही संयोग रहेगा वहां पर अलग अलग संयोग नहीं रहेगा वहां पर हाँ दूसरी चर्चा कर लीजियेगा हाँ जीक्षी से, जी। तो हाँ जी। तो से मन मतलब द्रव्य दिया हाँ जी हाँ तो इसकी एक व्याख्या में गुण भी है मतलब जान के जी हाँ जी उस हाँ तो दिन हाँ जी, हाँ जी हाँ जी भी में भी मैंने देखा था तो जो जो उसका आया है है सामान्य पर भी, भी बुद्धि का ही तो जान से ही लिया से उसको किस किस की बात करना चाह रहे हैं आप जी सामा, सामा, सामानी। सामानी जाते जाते। हाँ जी सामान्य सामान्य जो है वो सा, सामान्य का ज्ञान जो है बुद्धि से होता है सका तो कोई आपत्ति नहीं, नहीं। मैंने कल भी कहा था क्या उसको उस मतलब मन ले लो तो द्रव्य है द्रव्याशित रहेगा ना जहन ठीक है ना क्योंकि मन साधन है तो मन के माध्यम से जानता है अगर उसका अर्थ तो मन नहीं लेंगे तो जान लेंगे तो जान भी तो किसी के आश्रित रहेगा ना तो आत्मा आश्रित रहेगा तो आत्मा से जान रहा है यह माना जाएगा ये अमने का कहा दखल तो मेरे कोई आपत्ति नहीं आप इस बुद्धि से आप आत्मा को ले लो यानी ज्ञान को ले लो कोई दिक्कत नहीं जान को भी ले सकते हैं मन को भी ले सकते हैं लेकिन ज्ञान ही लेना चाहिए ऐसा नियम नहीं दोनों में से कोई भी एक ले सकते क्योंकि बुद्धि का अर्थ मन भी होता है बुद्धि का अर्थ ज्ञान भी होता है बुद्धि का अर्थ महत्व भी होता है बहुत सारे अर्थ होते हैं तो तो होते, नहीं। लेकिन सबसे कि वो तो बहुत बढ़िया तो, तो यह तो की आत्मा के बगैर कुछ हो नहीं सकता आत्मा ही लेंगे वो आप ठीक है ना क्योंकि ज्ञान जो है आत्माश्रित है तो आत्मा अर्थ लेंगे आप मतलब ज्ञान ज्ञान लेंगे तो आत्माश्रित होगा ठीक है यहाँ ज्ञान आत्मा होगा और कुछ नहीं मतलब अपने आप ज्ञान कोई समझ नहीं सकता है ना जान के माध्यम से आत्मा समझने वाला होता है वहां पर तो इसमें मत, इसका मतलब ज्ञान अगर अर्थ लेंगे बुद्धि का जैसे उदयवीर जी ने लिया उदयवीर जी ने बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान लिया है। तो ज्ञान का मतलब वहां आत्मा भाई आत्म मतलब वो ज्ञान आत्माश्रित होता है और आत्माश्रित से ही आत्मा ही जानता है ना ज्ञान अपने आप में कोई जानने वाली चीज थोड़ी है मैं वो यही कहना चाह रहा हूँ जान, जान शब्द का मतलब बुद्धि का अर्थ ज्ञान जो लिया है ना वो ज्ञान का मतलब वहां पर है आत्माश्रित ज्ञान ऐसा उसमें कोई आपत्ति नहीं जी उस विषय में ठीक है तो यहाँ भी अलग अलग मानते अलग अलग ही तो होना चाहिए उसमें कोई नहीं वहाँ पर अलग मान है तो यहाँ पर एक मानते हो ऐसा कोई नियम नहीं है जी। तो जी अगर दोनों अलग अलग हैं तो फिर अब जैसे हमने छुए और, और तो पहला शिक्षक हुआ दूसरा हुआ तीसरा हुआ तो वो आप बता रहे थे तो अब जो प्रतिसंधित जो ज्ञान है ज्ञान को आपने कहा था कि ये ज्ञान प्रत्यक्ष है हाँ हाँ हाँ। ठीक है तो जो जो ज्ञान है तो ये ज्ञान प्रतिसंधि प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है क्योंकि मेरा हिंदू ऐसा क्योंकि ये जो प्रतिसंधान हो रहा है ज्ञान का तो वो तो जी स्मृति है पहले वाले सिद्धियों को छुआ उसकी स्मृति आई दूसरे वाले को हुआ उसकी स्मृति और तीसरे वाले को हुआ उनकी स्मृति उनकी स्मृति का प्रतिसंधान हुआ उससे आत्मा को बोल हुआ ठीक यही उदाहरण न्याय न्यायाधर्शन में आता है कि जिस वस्तु को मैंने कल देखा था उसी को आज मैं देख रहा हूँ कल तो तो वाली वस्तु का प्रतिसंधान हो, होता है प्रति ज्ञान से कहा है तो स्मृति हुआ जी ये प्रत्यक्ष नहीं वहाँ स्मृति नहीं है यहाँ भी नहीं है वहां तो उस स्मृति से अब मैं इसको प्रत्यक्ष छू रहा हूं ये कहना चाह रहे हैं वो प्रत्यक्ष जाने वहां पर जो न्याय दर्शन में बोला है ना जिसको मैंने कल छुआ था उसको आज देख रहा हूं आज जो देख रहा हूं वो प्रत्यक्ष है ठीक है सुनिए और जिसको मैंने कल देखा था आज उसको छू रहा हूं ठीक है ना उस स्मृति के आधार पर इस इसको समझ रहा है वो स्मृति कारण बन रहा है पर कार्य तो ये है ना जो ज्ञान हो रहा है वर्तमान में तो वहां पर भी स्मृति कारण बनेगा मेरे कोई आपत्ति नहीं है वहां मतलब ये जो सिक्का है एक रुपए का सिक्का है तो जैसे पहले मैंने देखा एक रुपए का सिक्का जैसे, वैसा ये भी वैसा ही है है और तीसरा भी वैसा ही है। तो उसके स्मृति के आधार पर ही इसको समझता जा रहा है जो समझता जा रहा है वो तो प्रत्यक्ष है ना वो तो स्मृति के आधार पर तो हाँ जी तो शब्द शब्द वाला प्रमाण कहते हैं तो वहां है। तो पर भी भी क्या समझ भी रहा होगा इसको हमको पड़ेगा देखिए वो अलग बात है ये अलग बात है वहाँ यहाँ इंद्रियार सन्निकर्ष है वहाँ जो आत्मा समझ रहा है शब्द प्रमाण से वो इंद्रियार सन्निकर्ष है ही नहीं है आपने बोला उसको समझा पहले पहले इस बात को समझा इंद्रिया संकर्ष किसको कहते हैं इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है वो प्रत्यक्ष होता है ठीक है ना तो शब्द तो प्रत्यक्ष है, उसमें हमें क्या नहीं उस शब्द को सुनकर के किसी और वस्तु के बारे में ज्ञान हो रहा है जिसको हमने देखा नहीं है हाँ तो वो है शब्द प्रमाण वो प्रत्यक्ष थोड़ा कहेंगे उसको तो वही पर जो विवेक जो बन रहा है छूना तो छूने का का तो तो से जो जान हुआ वो तो प्रत्यक्ष का तो समाप्त हो गया तो जो आगे का जो प्रक्रिया जो हुई देखिये यहाँ पर यह है कि ये द्रव्य है ठीक है न ये भी द्रव्य है क्यों द्रव्य का प्रत्यक्ष तो हो रहा है ना यहाँ पर मतलब इंद्रियार्ष ठीक है ना और दूसरे द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा है तो ये जैसा द्रव्य ये वैसा ही द्रव्य है ये प्रत्यक्ष हो रहा है ये जैसा द्रव्य ये भी वैसा ही द्रव्य ये भी प्रत्यक्ष हो रहा है ठीक है ना और ये जैसा द्रव्य ये भी वैसा द्रव्य है सब द्रव्यों का प्रत्यक्ष ही हो रहा है और इन सब द्रव्यों में द्रव्यत्व जो है वो बुद्धि से अनुभव कर रहा है जैसे वो है वैसे ये है वैसे तीनों प्रत्यक्ष के आधार पर ये तो वो मन, मन से या आत्मा से वो समझ रहा है जाति को यही चीज को शाब्दिक ज्ञान में लगाना चाहता हमें सुना और वही ज्ञान को स्मृति के माध्यम से और विचार करके उसको समझता है वो मन ऐसी आत्मा तो फिर उसको हम शाब्दिक ज्ञान कहते, है कहते हैं नहीं उसको तो प्रत्यक्ष नहीं कह सकते नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ न... पर यहाँ पर वहाँ पर अंतर यह है यहाँ पर जा, जाति जो है वो जाति को अंदर से प्रत्यक्ष कर रहा है उसका जो द्रव्य को उसने प्रत्यक्ष किया है द्रव्य को जो प्रत्यक्ष किया सारे द्रव्यों को प्रत्यक्ष किया है और उन सारे द्रव्यो में जो द्रव्यत्व है उसको मन से अनुभव कर रहा है मन से उसको प्रत्यक्ष कर रहा है द्रव्यत्व को इसी बात पर हाँ बोलिए हाँ प्रत्यक्ष है तो फिर वो स्मृति पता है आपको स्मृति किसको कहते हैं बताइए स्मृति किसको कहते हैं जिसका हमने पहले प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष किया है उसको दोबारा जब दो स्मरण करते हैं उसको प्रत्यक्ष उसको स्मृति कहते हैं ठीक है ना अगर आप स्मृति जन्य कहना चाह रहे हैं तो फिर तो प्रत्यक्ष आ, प्रत्यक्ष कर लिया पहले उस द्रव्यत्व को पहले प्रत्यक्ष किया अब स्मृति कर रहे हैं ये आप कहना चाहते हैं नहीं, नहीं। जब आप, आप पहले पहले समझ लीजिए द्रव्यत्व को आपने पहले प्रत्यक्ष किया तो फिर फिर आप जो स्मृति किसकी कर रहे हैं आप तो द्रव्य की स्मृति कर रहे हो द्रव्य की स्मृति कर रहे हैं तो द्रव्य की स्मृति से यहाँ पर द्रव्य की स्मृति कारण बन रही है जैसे वो द्रव्य है ना जैसे पहले देखा था वैसा ही ये द्रव्य है ठीक है ना जिसको मैं देख रहा हूँ वो भी वैसे ही द्रव्य है तो जैसे वो द्रव्य वैसे ये भी द्रव्य है तो उसमें द्रव्यत्व को आपने देखा है इसमें भी द्रव्यत्व को देखा है और इसमें भी द्रव्यत्व को देखा है वो मन से अनुभव कर रहे हैं उसको अब तो बात तो तो द्रव्य और द्रव्य को तो अलग अलग अलग अलग चीजें ठीक है थोड़ी ना देखा द्रव्य को देखने की बात में आएगी। पहले तो वो द्रव्य को, को देखेगा देख एक द्रव्य को देख रहा है तो पहले तो उसने इस द्रव्य को देखा फिर उसने दूसरे को छुआ तो दूसरे को छुआ तो उस पहले को तो नहीं छू है तो अब उसने तीसरे को छुआ तो दोनों के जो छूने जो ज्ञान उसको हुआ है अब उसको वो स्मृति में ला करके वो देख रहा है ये चीजों एक ही तो पर हो रहा है नहीं स्मृति के स्मृति में ला करके देख रहा है ऐसा नहीं कहा जाता है यहाँ पर ठीक है जो भी, भी आप कह सकते हैं नहीं स्मृति स्मृति ज्ञान अलग चीज है और यहाँ स्मृति नहीं है यहाँ तो पर हाँ पर जी किस तरह से करेंगे हम क्योंकि वही चीज वहाँ पर आएगी क्योंकि अगर हम इस चीज को कहेंगे कि मन से वो जान रहा है तो फिर यही प्रश्न शब्द प्रमाण वाले तो तो तो देखिये शब्द प्रमाण इसलिए नहीं कह सकते शब्द प्रमाण में तो तो आपत्ति वो, वो इसलिए नहीं आ सकती यही तो आपको समझना है यहाँ तो द्रव्य प्रत्यक्ष है जिस द्रव्य को देख रहा है जो जिसको द्रव्य के रूप में अनुभव कर रहा है वैसा ही द्रव्य के रूप में दूसरे को अनुभव कर रहा है जिसमें द्रव्य के रूप में अनुभव हो रहा है वैसा का वैसा दूसरे में भी द्रव्य के रूप में अनुभूति हो रही है तीसरे में भी द्रव्य के रूप में अनुभूति हो रही है तो ये जो एक जैसी अनुभूति हो रही है उस एक जैसी अनुभूति को द्रव्यु कहा है। ये ये एक जैसी अनुभूति जो अनुवर्तन है ये तो प्रत्यक्ष ही हो रहा है बस केवल ये कहना चाह रहे हैं जैसे ये है ऐसे ये है ऐसे है इन सब प्रत्यक्षों को एक जो बनाया जा रहा है वो मन से उसको जोड़ रहा है बस ये है जोड़ का मतलब है नहीं जोड़ने का मतलब है जैसे इसमें द्रव्य द्रव्य को देख रहा है ये द्रव्य है ये जो द्रव्य है यही द्रव्य तो द्रव्यत्व है उसमें और यहाँ पर यह द्रव्य है वही द्रव्य का मतलब है उस द्रव्य के अंदर ये जो द्रव्य पना है मतलब इसको ही द्रव्य कहते हैं जिसको मैं देख रहा हूँ तो उसी को द्रव्यत्तु कह रहे हैं। मतलब जो मैं इसको इनको देख रहा हूँ इसी को द्रव्य कहते हैं तो इसी को जो द्रव्य कहते हैं ऐसा जो बोला जा रहा है वो है द्रव्यत्व और वो ही द्रव्यत्व सब में रहता है सभी पदार्थों में रहता है नहीं नहीं पहले उसमें नहीं मतलब जैसे ये द्रव्य है उसी के अनुसार जब दूसरे को देखता है तो जैसे पहले वाले जैसा ही ये है तब वो है हाँ तब वो है तो वही तो कृष्ण जी आखिर तो बन गया कि जो बिल्कुल यही बात होती है कि बुद्धियों का मिलना मतलब ज्ञान तीन ज्ञान जो बने उन तो तीनों जानों का मिल करके फिर वो ज्ञान होता है की ये जाती है तो वो आखिर प्रत्यक्ष कैसे बने क्योंकि कार्य को अंदर चल रहा है बुद्धि के अंदर वो प्रत्यक्ष वाला पार्ट तो आगे आगे पीछे रह गया तो जो आगे वाला जो हुआ उसको हम किस श्रेणी में लेकर निकल जाएंगे प्रत्यक्ष ही कहेंगे या फिर उसे जलने जाएंगे क्योंकि प्रत्यक्ष तो वही प्रश्न है प्रत्यक्ष तो अनुमान में भी होता है फिर उसके बाद अंदर दिमाग में चलता भाई मैंने उसको देखा था उसको तो देखा था संबंध जुड़ता है और फिर वो उसको अनुमान प्रमाण कहता है तो फिर उसमें भेद कैसे करेंगे मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये शब्द प्रमाण होना चाहिए ये कहना चाहते हैं तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं, इसके? गयान गयान चाहते हैं। इसको अच्छा इसको मतलब ये स्मृति ज्ञान कहना चाहते हैं स्मृति ज्ञान नहीं जान. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप समझना चाहते हैं आप समझना चाहते हैं स्मृति ज्ञान वो होता है जो जिसको हमने पहले देख चुके हैं और उसको हम स्मरण कर रहे हैं ठीक है ना द्रव्य को पहले देख चुके हैं वैसा ही हमको वहाँ ज्ञान हो रहा है ठीक है ना वो है स्मृति ज्ञान तो जिसको आप स्मृति ज्ञान कहना चाह रहे हैं जाति को स्मृति समझना समझना चाह रहे हैं तो उस जाति स्मृति नहीं हो सकती है क्योंकि पहले जाति को आपने देखा ही नहीं तो स्मृति कैसे बनेगी वो जान क्योंकि जिस जाति की बात हो रही है यहां पर वो जाति स्मृति जा, स्मृति से पता लग रहा है ऐसा नहीं है क्योंकि आप पहले जाति को जाने हो उसके बाद में फिर आप उसको अनुभव कर रहे हो तब वो स्मृति ज्ञान माना जाएगा पहले तो आपने अनुभव नहीं किया है उसका अभी पहली बार अनुभव कर रहे हैं और चौथी बार, बार अनुभव कर रहे तब तो ठीक है तब तो, तो स्मृति जान बन जाएगा उसमें कोई आपत्ति तो नहीं तो नहीं, तो है। नहीं उस जैसा इसको अनुभव कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने इन सब में द्रव्यत्व को अनुभव किया है ठीक है ना एक पहली बार अनुभव किया अब दोबारा इन सब को देख रहे हैं तो उस स्मृति के आधार पर इसको समझ रहे जैसे पहले वहां भी समझा तो वैसे यहां पर भी समझ रहा हूं प्रत्यक्ष ये स्मृति जान तब माना जाएगा जब आप इनको देख नहीं रहे केवल स्मरण केवल आप स्मरण कर रहे हैं तब वो स्मृतिजान माना जाएगा अब तो प्रत्यक्ष देखकर के सम, समझ रहे हैं ना ये बात स्मृतिजान तब माना जाएगा जब इनको मनुष्यत्व के रूप में समझ लिया आपने देखो ये जो दिख रहे हैं ये इनमें मनुष्यपना है क्योंकि वे पहले द्रव्य के समान ही है पहले मनुष्य के समान ही है अब इसको आपने प्रत्यक्ष कर लिया यानी इससे पता लगा जाति का आपको समझ में आ गया मन से अनुभव कर लिया बुद्धि से अब उसको अब आप कोई आपके सामने नहीं है फिर आप स्मृति कर रहे हैं वह जाति इस तरह का होती है मनुष्यत्व इस तरह का होते है तब वो स्मृति जाति का है, है तो वही उसी वाले, वाले में लागू होगा मतलब को समझा वो पक्ष ठीक है मैं उसकी माना नहीं कर रहा हूँ ना हाँ तो जो जाति का जो दूर बोध हो रहा है उससे पहले स्मृति तो होगी इस स्मृति से पहले उसको तो प्रत्यक्ष तो हुआ है इसकी कोई मना नहीं है प्रत्यक्ष हुआ फिर स्मृति हुई आखिर ये स्मृति के बाद क्या हुआ कौन कौनसी स्मृति के बाद में मतलब इसका पहले सिक्के का प्रत्यक्ष हुआ दूसरे सिक्के का प्रत्यक्ष हुआ तीसरे सिक्के का प्रत्यक्ष हुआ तो अब ये जो तीसरे वाले प्रत्यक्ष का जो ज्ञान है वो दूसरे जो पहले दोनों वाले की स्मृति से ही तो छोड़ेगा ज्ञान नहीं वो स्मृति से जुड़े हमें मुख्य पत्त्य नहीं है मतलब उस जैसा है उस जैसा ये केवल वहाँ स्मृति से नहीं जोड़ रहे हैं वहाँ उस जैसा है ये अलग है और स्मृति से जुड़ना अलग है क्योंकि उस जैसा है यहाँ पर ना कि वो स्मृति से जोड़ जोड़ रहा है, उस जैसा है ये कैसे ये तो नहीं नहीं पहले प्रत्यक्ष किया है ना हाँ? उस प्रत्यक्ष के आधार पर उसको हम वैसा ही मान रहे है मतलब उसकी जो स्मृति है मैं माना नहीं कर रहा हूँ वो स्मृति तो कारण बन रहा है लेकिन स्मृति से ये पता लग रहा है तो वो स्मृति ज्ञान नहीं कहलाएगा उस स्मृति कारण बन रहा है स्मृति को कारण बनने में कोई आपत्ति नहीं है स्मृति तो कारण बनेगा प्रत्यक्ष कौन सा कारण प्रत्यक्ष बन रहा है मतलब प्रत्यक्ष देख रहा है ना एक को देखा है ठीक है ना ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है अब दूसरे पदार्थ को प्रत्यक्ष कर रहा है उसको भी अनुभव किया है ठीक है ना दोनों को अनुभव किया तो दोनों में समानता है ये जो दोनों से समानता है इस समानता को समझ रहा है कैसे समझ रहा है मन से समझ रहा है तो ठीक है वो स्मृति ठीक है पहली बात तो क्योंकि आपकी जो इसको स्मृति बताने का जो आ, आ, आ, आप व्याख्या कर रहे हैं ना वो मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है आप किस रूप में इसको स्मृति कहना चाहते हैं तो इसको बाद में बात कर लेते हैं हाँ। ठीक है मतलब अलग समय में इसको बात कर लेंगे हम कुछ सूत्र तो पढ़ेंगे कहा से चलना है सातवां सूत्र अंत्य विशेषास्तु विशेषा एवि तो उक्तम अंतिम विशेष तो विशेष ही कहलाते हैं वो सामान्य तो वो नहीं हो सकते परम इसके आगे महासामान्यो की महासामान्य कहलाता है महासामान्य मतलब जो सब में रहने वाला है बोलिए सदिति य तो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता कहते हैं द्रव्य गुणे भावात भावात्मक व्यक्तौ द्रव्य द्रव्य में गुण में और कर्म में भावात्मक व्यक्तौ भाव के रूप में विद्यमानता के रूप में अभिव्यक्त होता है प्रकट होता है ये हाजी हाजी सत्ता सत्ता को भावात्मक व्यक्तौ भावात्मक रूप में अभिव्यक्त होता है होते हैं व्यक्ति व्यक्ति है है भावा भावात्मक सत्ता के रूप में वो प्रकट होता है अभिव्यक्त तो होता है प्रकट होता है आप क्या कहना चाहते हैं नहीं आप कहना क्या चाहते हैं ठीक है ना द्रव्य में गुण में कर्म में वो जो सत्ता है वो भावात्मक रूप में अभिव्यक्त होता है सत्ता को बताने सामान्य को बताने सत्ता ही सामान्य सत्ता ही सामान्य उसको सत्ता कहिए, विद्यमानता कहिए वो ही सामान्य है यहाँ तो पर हाँ जी हाँ जी हाँ जीव ये तो नहीं कहना चाह रहे आप इधर उधर मच जाइए मतलब द्रव्य है ये जो है ना ये ही सत्ता है ठीक है गुण है ये भी है उसमें भी हैपन है पने, इसमें भी हैपन है पने, इसको सत्ता कहते हैं इसी को महासामान्य कहते हैं दोनों में समानता है ना है ये भी है ये भी है इस रूप में यही कहना चाहते हैं बस मतलब सत्ता के रूप में अभिव्यक्त होता है के रूप में अभिव्यक्त होता है शब्दार्थ यह है कि वो है के रूप में अभिव्यक्त होता है ठीक है हाँ जी हेतो हेतु तत्व आश्रित यमाद हेतु जिस हेतु से जिस तत्व को आश्रय करके सत इति व्यवहारा, सत है ऐसा जो व्यवहार होता है जिसको आश्रय करके है ऐसा जो व्यवहार होता है उसी को सत्ता कहते हैं उसी को सामान्य कहते हैं सद्रव्यम मतलब द्रव्य है सन्गुण गुण हैं सत्कर्म कर्म है प्रत्येक प्रतिवर्तते ये प्रत्येक के प्रति ये है सत् सत् सत ये विद्यम यदा सत् प्रत्यय अन्वृत्त भवती सदात्मकत्वा अथवा यू भी कह सकते ये जो सत है यानी सत ज्ञान है वाला जो ज्ञान है अनुवृत्त सभी में वर्तमान रहता है किस रूप में सत्तात्मकत्व सत्तात्मक रूप में ये कहना चाह रहे हैं सत इति व्यवहार ये जो सत व्यवहार है है ऐसा जो व्यवहार है ये व्यवहार द्रव्य में गुण में और कर्म में प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है अथवा इस बात को ऐसा भी कह सकते हैं ये जो सत है जो ज्ञान है यह ज्ञान अनुवृत्त सभी में अनुवर्तन है सभी के अंदर विद्यमान है किस रूप में विद्यमान है है के रूप में विद्यमान होने से सदात्मक के रूप में विद्यमान होने से है, है ऐसा अनुभूति होती है सा सत्ता उसी को सत्ता कहते हैं और कैसी सत्ता ये महासामान्यम बड़ी सत्ता है हाँ में, में होने कारण से बड़ी सत्ता कहलाती है तद विशेष लेश अभाव उसमें विशेष बिल्कुल नहीं है लेश मात्र भी उसमें विशेषपन नहीं है केवल सामान्य है पकड़ में आया क्या वो अलग अर्थ है उसका उसको यहाँ क्यों ला रहे हैं वो व्यवहार वाला नहीं है ना यहाँ पर यहाँ सत्ता का मतलब सामान्य ईश्वर बहुत बड़ा सा बड़ा सत्तावान है हम छोटे सत्तावान है वो एक अलग बात है वो भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं वो भाषा के रूप में नहीं है सत्ता मतलब सत्ता का मतलब है, है विद्यमानता तो ये विद्यमानता तीनों में बराबर होने के कारण से इसको महासत्ता कहते हैं महा सामान्य कहते हैं और हाँ जी उस सप्तमी पर सप्तमी को छोड़ दीजिएगा जो आप अर्थ निकाल रहे हो आप क्या अर्थ निकल रहा है वो बताइए नहीं उनका क्या अभिव्यक्ति निकल जाए उनका सत्ता उनकी सत्ता क्या है सत्ता है अभिव्यक्त इस, हो रहा है सत्ता अभिव्यक्ति तो का मतलब तो आप शब्द देखिए शब्द के पीछे मत जाइए न्याकरण लगता है लेकिन मतलब आप ये कहना चाहे पहले से अभिव्यक्त है तो पहले से अभिव्यक्त को अभिव्यक्त नहीं कह सकते नहीं कह सकते किस नियम से यानी पहले से अभिव्यक्त को अभिव्यक्त नहीं कह सकते अच्छा ईश्वर के लिए जो बोला जाता है आ? वो क्या कहते हैं प्रकट, प्रकट, हो प्रकट, हो है। प्रकट होता है ईश्वर तो प्रकट होता है ईश्वर प्रकट होता है पहले वो तो पहले से प्रकट है नहीं वो तो सब जगह प्रकट ही है ना पहले से सब जगह पहले से प्रकट उसको लगता है अब आप केवल शब्दों पर मच जाइएगा ये ये तो ये तो है किसी के लिए प्रकट है किसी के लिए प्रकट नहीं है किसी के लिए प्रकट है किसी के लिए प्रकट नहीं है जिसके लिए प्रकट नहीं है उसके लिए प्रकट है ऐसा कहने में आपत्ति क्या आ रही है आ, दीपक जो है पहले से विद्यमान पदार्थ को प्रकट करता है तब वो उसको नहीं कह सकते प्रकट हुआ है आप ये कहना चाहते है कि नहीं ये तो पहले से प्रकट हुए ऐसे थोड़ा कह सकते हैं वो तो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है तो ले लो ना विवक्षा है केवल इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो ये कहना चाह रहे हैं विशेष ले अबावत महासत्ता में विशेष बिल्कुल नहीं रहता है द्रव्य गुण कर्मत्वादी तो सत्ता तो विशिष्टत्वात विशिष्ट द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व ये तीनों सत्ता सत्ता से विशिष्टवात सत्ता से विशेषित होने से अविशेषा ना यह अविशेष नहीं है यानी विशेष मतलब सामान्य है मतलब अविशेष ही, ही है यानी सामान्य ही है सूत्रार्थ सूत्रार्थ लिखिएगा जिसके आश्रय से जिसके आश्रय से यह द्रव्य है यह गुण है यह कर्म है ऐसा जो व्यवहार होता है उसे सत्ता कहते हैं हाँ जी।, जी मैं उसको पढ़ाता रहा हूँ आरन्दे जी को उन्होंने बोला था कि सत्य द्रव्य है गुण है कर्म है हम ऐसा कहेंगे तो ये सामान्य के लिए कहेंगे और यह द्रव्य है यह गुण है यह कर्म है अगर ऐसा कहेंगे तो विशेष के लिए कहेंगे ना उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो क्योंकि यहाँ पर आपत्ति आएगी यह गुण है, यह कर्म है, जो होता है, वो, वो विवक्षा के ऊपर निर्भर कर उनकी जो विवक्षा है वो केवल विशेषता को दिखाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ विशेषता को दिखाने के लिए नहीं बोला जा रहा है यह, यह द्रव्य है ये गुण है ये कर्म है ये जो व्यवहार होता इस, इसको है इसको सामान्य कहते हैं वो केवल विवक्षा है उनकी अलग विवक्षा है इसलिए उन्होंने उसको यह द्रव्य वो विशेषित करने के लिए बोल रहे हैं ठीक है कोई आपत्ति नहीं उनकी विवक्षा से उनकी विवक्षा से मेरी कोई आपत्ति नहीं है यहां पर जो मेरी विवक्षा है इसको द्रव, यह द्रव्य है यह गुण यह है यह कर्म है ना इसका नाम सत्ता है गड़बड़ नहीं हो रहा है द्रव्यम सत गुण सन कर्म सत ये जो सत सत सत तीनों में बराबर आ रहा है ना ये जो सत है तीनों में आ रहा है इसी को सामान्य कहते हैं तो ये और क्या किसमें समस्या की मतलब आपको यह शब्द में समस्या है क्या हाँ तो ठीक है दीजिएगा ना अपने ये तो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है ना चलिएगा हाँ जी हाँ जी चौथा और सातवें में भाव अनुमृतरे हेतुत्वा सामान्य में वा हाँ नहीं ठीक है वो ये तो केवल समझा रहे हैं कि सत्ता को किस तरह का हम अभिव्यक्त करते हैं वो एक सामान्य सूत्र है ये उसको अभिव्यक्त करने के लिए अलग सूत्र पड़ा है कि इस रूप में सत्ता को अभिव्यक्त करते हैं वहां ये नहीं बताया कि इस रूप में सत्ता को अभिव्यक्त करते हैं केवल वहां ये पर बताया कि जो सब में वर्तमान रहता है वो सब में किसमें वर्तमान रहता है ये इस रूप में अभिव्यक्त किया वहाँ अभिव्यक्ति अलग है यहाँ अभिव्यक्ति अलग है हाँ जी भाष्य तो के आपने जी अविशेष नहीं है तो सामान्य वो ऐसा अर्थ नहीं है न देखिए द्रव्यव गुण कर्मत्वाधीन तू सत्ता तो, तो विशिष्टवात ठीक है न अविशेष एक मिनट एक मिनट विशिष्ट ना को विशिष्टत्वा एक बार फिर पता लगेगा। मिनट एक मिनट विशिष्टत्वात न अविशेष तो विशेष है ऐसा कहना चाह रहे हैं भी लग रहा क्या विशिष्टत्व पहले सत्ता से सामान्य हो गया ठीक है उसमें तो तो ये विशिष्ट है विशिष्ट होने से यह सामान्य नहीं है मतलब सामान्य नहीं है सामान्य सामान्य नहीं है अर्थात नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये जो विशिष्टत्वाद जो है ना ये विशेषता की दृष्टि से नहीं है ये विशिष्टत्वाद यानी इसमें सत्ता रूपी एक विशेषता है इस रूप में कह रहे हैं यानी सत्ता एक स्पेशल है मतलब विशेष शब्द से वो सामान्य और विशेष वाला वो विशेष नहीं है यहाँ पर ठीक है ना तो इसलिए इस कौन से सत्ता रूपी होने हाँ हाँ उस रूप में कोई दिक्कत नहीं सत्ता रूपी एक विशिष्टता उसमें होने के कारण से ये ना अविशेष है ठीक है ना तो नशेष का मतलब यहाँ पर क्या अर्थ लेंगे आप विशेष नहीं।, नहीं सामान्य है तो मैं क्या बोल रहा था ना अविशेष है ना ना ठीक है तो विशेष विशेष है यानी विशेष कह रहे हैं मतलब सत्ता के रूप में विशेष है सत्ता से नहीं विशेष ऐसी यहाँ विशेष शब्द का अर्थ क्या ले रहे हैं आप छह पदार्थों में जो विशेष है वो कहना चाह रहे हैं नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं सामान्य होता है वो मेरा अभिप्राय ये है कि ये सत्ता सामान्य है ना इसलिए उसको सामान्य बता रहा हूँ मैं ठीक है ना तो अगर वो छह पदार्थों में जो विशेष पदार्थ है उसके लिए आप यहाँ विशेष शब्द का अर्थ ले रहे हो वो नहीं है हाँ तो ठीक है वो मैं वही कहना चाह रहा हूँ यहाँ हाँ वो विशेष वो विशेष रूपी सामान्य है। भाई केवल ये, ये विशेष क्या है सामान्य तो है तो कैसे करें। और नहीं हो तो पंक्ति दृष्टि से पंक्ति को मत लीजिएगा ना पंक्ति तो इस सूत्र के आधार पर कहा जा रहा है ना तो सूत्र के आधार पर इसका अर्थ करो ना आप थीके। थीके। हाँ। सूत्र के आधार पर अर्थ कर लो ठीक है हाँ जी आप हो गए आपका अगला सूत्र देखिएगा अच्छा अच्छा द्रव्य गुण कर्मभ्यो बोलिए अर्थांतरम सत्ता।, सत्ता तो यहां पर कहना चाह रहे हैं सत्ता जो है इन तीनों से अलग है द्रव्यात् गुणात् कर्मश्च भिन्नम ही वस्तु भवति सत्ता द्रव्य से गुण से और कर्म से ये सत्ता अलग वस्तु है अलग पदार्थ है यथा द्रव्येषु द्रव्यु पृथ्वी आदि द्रव्यों में द्रव्यत्व है सर्व द्रव्य सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व व्यापक रूप से विद्यमान होने से तेब्य पृथ्वी आदि पदार्थों से यह भिन्न है द्रव्यत्व यथावा जैसे कि रूपादि रूपादिगुणेशु रूपादि रूपादिगुणों में गुणत्व है और सर्वगुण व्यावाद सभी गुणों में वो व्यापक होने से गुणत्व तेभ्य रूपादिभ्या उन रूपादी गुणों से भिन्नम ये अलग है अथ अथ चौर उत्क्षेपनादि कर्मसु उत्क्षेपनादि पांच कर्मों में कर्मत्व विद्यमाने, कर्मत्वर्म ये कर्मत्व समस्त कर्मों में व्यापक रूप में विद्यमान होने से तेज्य उत्षेपनादि उन उत्क्षेपनादि कर्मों से भिन्नम अलगे तथा द्रव्य गुणकर्मसु सत्ताया खु एक व्या प्रकार से जैसे द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व के रूप में आपको समझाया है उसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में सत्ता या सत्ता के रूप में कलु एकरूपतया, एक ही स्वरूप से व्यापित व्यापक होने से तेभ्य द्रव्य गुण कर्मभ्य भिन्नम ये सत्ता भिन्न है भिन्न वस्तु है ये कहना चाह रहे ठीक है तो यही सत्ता अस्तित सत्ता अस्थित उसको सत्ता कहते हैं सूत्रार्थ सत्ता द्रव्यगुण और कर्म में समान रूप से विद्यमान होने से सत्ता द्रव्यगुण, कर्म तीनों में समान रूप से वर्तमान होने से आ विद्यमान कह लीजिएगा उनसे सत्ता अलग है हाँ जी आपने कहां तक लिखा है से उनसे अलग है इन अलग। तीन इन तीनों से इन तीनों से इन तीनों में समान रूप में विद्यमान होने से इन तीनों से अलग है ठीक है मतलब द्रव्य एक ही चीज द्रव्य में भी है गुण में भी है कर्म में भी है तीनों में है ना यह चीज इसलिए ये तीनों से अलग है यह कहना चाह रहे पकड़ में आ गया अगली बात सत्ता द्रव्य सत्ता द्रव्य भवती द्रव्याद भिन्ना सत्ता जो है द्रव्य में होता हुआ द्रव्य से भिन्न है गुणकर्मनी अपि द्रव्य भवत गुण और कर्म भी द्रव्य में होते हैं और भिन्ने द्रव्यात् और द्रव्य से भिन्न होते हैं तदा ऐसी स्थिति में कथम न गुण कर्म व सत्ता अत्र क्यों ना इन इस सत्ता को गुण या कर्म कहते हैं आप यह प्रश्न किया जा रहा है प्रश्न समझ में आ गया ये कहना चाह रहे हैं सत्ता द्रव्य में होती है और द्रव्य से अलग है ठीक है और कह रहे हैं गुणकर्म नहीं अपनी द्रव्य भवता गुण और कर्म भी द्रव्य में होते हैं उससे अलग है तो क्यों ना इस सत्ता को गुण कह लीजिएगा ना आप समाप्त हो गया प्रसंग एक अलग प्रश्न किया जा रहा है एक अलग प्रश्न किया जा रहा है प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है सत्ता को क्यों ना आप गुण या कर्म मान उसके प्रश्न को तो समझो आप पहले प्रश्न को समझ करके बोलिएगा वो कहना चाहता है सत्ता द्रव्य में रहती है रहती है ना और द्रव्य में रह करके भी द्रव्य से अलग है समझ में आ रहे हैं ना गुण और कर्म भी द्रव्य में रहते हैं द्रव्य में रहते भी अलग है तो गुण और कर्म के साथ सत्ता को समानता दिखाई यहां पर पकड़ में आ रहा हैं मतलब द्रव्य में रहकर के द्रव्य से अलग है सत्ता ऐसे गुण और कर्म भी द्रव्य में रहते हुए द्रव्य से अलग है तो समानता दिखा रहे हैं गुण कर्म के साथ सत्ता की समानता दिखाई यहाँ पर समानता दिखा करके क्यों ना इसको आप गुण या कर्म मानते प्रश्न करना चाह रहे हैं पकड़ में आ गया हाँ जी आपको समझ में नहीं आया क्या नहीं आया उस सूत्र को उस सूत्र को ना देख करके केवल स्वतंत्र रूप से देखिए इसको तो। ये तो भूमि है ठीक है वो तो प्रश्न हाँ प्रश्न तभी उठेगा ना कि पीछे कुछ इस तरह की बात बोली बोले पीछे इस सूत्र में स्पष्ट कर दिया कि द्रव्य गुण और कर्म से भिन्न सत्ता है तो फिर गुण और कर्म को सत्ता क्यों प्रश्न करेगा जब अगर आप आपको पता है लेकिन किसी को पता नहीं है स्वतंत्र रूप से तो तो तो स्वतंत्र रूप से है ना रहा हूं, पीछे तो जी, मैं पीछे सूत्र बता चुके प्रश्न किया पता है लेकिन विचार करेगा तो प्रश्न भाई ये अलग होते हुए अलग तो कर दिया होगा वो, वो तो तो बताने के बाद में भी प्रश्न आ सकता है और न बताए तो भी प्रश्न आ सकता है नहीं जो ये बात बोले हम उस पर उस पर चर्चा मत करिएगा वो विवक्षा है आपकी विवक्षा के अनुसार हमें कोई को आपत्ति नहीं, को नहीं। विवक्षा की है नहीं हाँ अलग होकर किसी कोई बात ही नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ स्पष्ट ये कहा है की द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व ऐसी भिन्न सकता है ना की जो द्रव्य के अंदर रहता है अगर अगर आग, ऐसा कहने पर भी प्रश्न उठ सकता है कि जब द्रव्य में रहता हुआ रहती हुई सत्ता द्रव्य से अलग है और गुण भी द्रव्य में रहता हुआ भी अलग है तो सत्ता और गुण में एकता एक रूप दिख रही है तो इसको क्यों ना गुण मान लिया जाए ऐसा प्रश्न उठा सकता है उसके समाधान में प्रश्न तो उठ सकता है उसमें कोई बात नहीं है कोई, नहीं कोई बात नहीं कोई बात जिस जिस तरह हो सकता है उस तरह आप मान लीजिएगा ठीक <laughs> है चले बोलिए भावाद, भावाद। न कर्म, कर्मा न गुण अब उसका समाधान कर दिया है सा, सामान्य समाधान है रूपादि गुणेशु उत्क्षेपनादि कर्मसु च सत्ताया विद्यमान रूपादि गुणों में उत्क्षेपनादि कर्मों में सत्ता विद्यमान होने से सत्ता न कर्म न गुना सत्ता को न कर्म कह सकते न गुण कह सकते क्यों क्योंकि गुण में गुण नहीं रहता कर्म में कर्म नहीं रहता जबकि सत्ता गुण में रहती है कर्म में रहती है इसका मतलब है यह है ये इसको ना गुण कह सकते न कर्म कह सकते पकड़ में आ रही है बस क्यों रहे Osionfish. इसका समाधान ये है ना वो ये कहना चाहते हैं ये सत्ता जो है सत्ता को गुण नहीं मान सकते और कर्म भी नहीं मान सकते क्यों नहीं मान सकते क्योंकि सत्ता गुण में भी रहती है और कर्म में भी रहती है ठीक है ना इसका मतलब वो गुण कैसे कहेंगे उसको क्योंकि गुण गुन में नहीं रहता अगर आप सत्ता को गुण मान लेते तो फिर वो गुण में गुण रहता ऐसा मानना पड़ेगा और कर्म में रहता है तो आप उसको कर्म मानना पड़ेगा तो कर्म कर्म में नहीं रहता है इसलिए सत्ता को कर्म नहीं मान सकते और सत्ता को गुण इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि गुण गुण में नहीं रहता जबकि सत्ता गुण में रहता है रहती है इसका मतलब है वो गुण से अलग होना चाहिए कोई ये कहना चाह रहे स्पष्ट हो गया आगे देखिए कर्म कर्म न उसी बात को स्पष्ट किया कर्मनी कर्म न बहुत गुणे कर्म में कर्म गुन नहीं होता है और गुण में गुण नहीं होता है सत्ता तो कर्मनी चौवती गुणती परंतु सत्ता तो कर्म में भी रहती है और गुण में भी रहती है तस्मात द्रव्य निष्ठत्व सत्ता न कर्म न गुण द्रव्य केवल द्रव्य को लेकर के सत्ता को गुण या कर्म आप कहना चाहते हैं वो उचित नहीं है मतलब द्रव्य द्रव्य में रहने के कारण मात्र से द्रव्य में रहने के कारण मात्र से उसको गुण या कर्म नहीं कह सकते ये कहना चाह रहे हैं अवयव द्रव्येषु खलु अवयवी द्रव्यम भवति अवयव द्रव्यों में कारण द्रव्यों में कार्य द्रव्य रहता है तदपि सत्ता न उसको भी आप सत्ता नहीं कह सकते यानी कार्य द्रव्य को आप सत्ता नहीं कहेंगे न uh, गुणकर्मसु भावाद एवं भावादी अभी च अर्था लभ्यते फिर कहते हैं जैसे कार्यद्रव्य के बारे में कहा वैसे गुणकर्म के बारे में भी आप समझ सकते हैं गुणकर्मसु भावाद और सत्ता गुण और कर्म में भी रहता है इतपिच अर्था लभ्य अर्थापत्ति से ये भी सिद्ध हो जाता है तथा अवयवी द्रव्ये चाहिए सत्ताया भावाद अवयवी द्रव्य यानी कार्यद्रव्य कार्यद्रव्य में भी सत्ता विद्यमान होती है ऐसा उत्प्रेक्षम ऐसा समझ लेना चाहिए यानी सब में रहती है जय कारण द्रव्य में कहो कार्य द्रव्य में भी कहो कार्य द्रव्य में भी सत्ता रहती है कारण द्रव्यों में भी सत्ता रहती है गुणों में भी रहती है कर्मों में भी रहती है सभी में रहती है इसलिए सत्ता न द्रव्य है न गुण है न कर्म है इन तीनों से अलग है सूत्रार्थ लिखिएगा द्रव्य में रहने मात्र से द्रव्य में रहने मात्र से सत्ता को गुण या कर्म नहीं कह सकते द्रव्य में रहने मात्र से सत्ता को गुण या कर्म नहीं कह सकते क्योंकि सत्ता गुण और कर्म में भी रहती है स्पष्ट हो गया तो सूत्र का भाव आपने बताया हाँ जी नहीं सूत्रार्थ ऐसे भी बता सकते हैं ना अब सूत्र सीधा सीधा गुण और कर्म में विद्यमानों से होने से सत्ता ना गुण है ना कर्म ऐसा भी कह सकते हैं वैसे भी कह सकते हैं मैं तो व्यापक रूप से बताया है उससे और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है मैं तो केवल स्पष्ट किया सूत्रार्थ को बड़ा कर दिया ठीक है सूत्रार्थ ऐसा भी बना सकते हैं कि सत्ता गुण और कर्म में होने से सत्ता को कर्म और गुण नहीं कह सकते ये संक्षेप अर्थ है वो विस्तार अर्थ है हाँ जी अपीछा इसी सामान्य को बात लेकर के बात कर रहे हैं छोटा सा सूत्र समझ लीजिएगा अपिचा और बोलिए सामान्य विशेष अभावना कहते हैं सत्तायाम खलु द्रव्य गुण कर्मसु इव इति व्यवहारो न वर्तते सत्ता में द्रव्य गुण और कर्म के समान सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं होता है तस्मात सत्ता न द्रव्यम न गुणो न कर्म किंतु तद भिन्नम वस्तु इसलिए सत्ता जो है न द्रव्य है न गुण है न कर्म है इन तीनों से भिन्न वस्तु है स्वतंत्र अलग पदार्थ है नहीं नहीं छठा पदार्थ है सातवा क्यों कहना चार्य हाँ जी सूत्रार्थ सत्ता में सामान्य और विशेष का सत्ता में सामान्य और विशेष का व्यवहार ना होने से सत्ता को द्रव्य गुण कर्म से भिन्न मानना चाहिए सत्ता को द्रव्य कर्म से अलग मानना चाहिए हाँ जी सत्ता नहीं है। हाँ जी सत्ता नहीं है है ना मतलब सत्ता में सामान्य का व्यवहार अलग से नहीं होता है जैसे द्रव्य में होता है ना द्रव्य सामान्य द्रव्य है विशेष सामान्य गुण है और सामान्य आ, कर्म है ऐसा सत्ता में सामान्य सत्ता ऐसा व्यवहार नहीं होता है मतलब सामान्य में सामान्य का व्यवहार नहीं होता है और सामान्य में ना विशेष का व्यवहार होता है ये कहना चाह रहे हैं जैसे द्रव्य गुण कर्म में सामान्य का और विशेष का दोनों का व्यवहार होता है ऐसे ही सामान्य में ना सामान्य विशेष का व्यवहार होता है ना विशेष में ना विशेष सामान्य का व्यवहार होता है ऐसा ठीक है ओंकार सबको प्रणाम